भद्रं भद्रं द्रं कर्णे शृणे भद्रम पश्यक्षर स्थिर स्वासनुर्दसेम देव जलायु शाति शांति शांति अथर्वेदी प्रश्नों परिषद चतुर्थ मंत्र तक कुछ विचार हुआ जिसमें भूमिका में कहा छे ऋषि ऋषि अपर ब्रह्म के उपासक थे पर ब्रह्म को जाने की इच्छुक थे सब तो पर ब्रह्म अन्वेषमाणा दिया है पर ब्रह्म जब बार अन्वेषण करते थे खोज करने वाले थे तो वो निष्कर्ष के लिए उस समय में एक विपलाद नाम के ऋषि प्रसिद्ध थे वेदांत के मर्वज्ञ थे उनके पास गए और पिपला ऋषि ने उनको एक साल तक ब्रह्मचर्यादि तपस्या इंद्रिया समय ब्रह्मचर्यादि पूर्वक बैठने को कहा एक साल तक रहे गुरु आदि करके रहे उसके पश्चात उनका अपना जो प्रश्न था परम ब्रह्म के विषय में प्रश्न करना है पहुंचाना वही है तो कबंदी कात्यायन के माध्यम से प्रश्न शुरू किया कबंदी कात्यायन ने कहा कुतो हवाई मां प्रजा प्रजाएं दे दिए प्रश्न किया था ये सारी प्रजाएं कहाँ से उत्पन्न होती है ये जो मनुष्यादी प्रजा है प्राणी प्रजा माने प्राणी ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं ये पूछा तो उसके लिए अंतिम में जाकर के रज और बीरे के समण से प्राणी पैदा होते हैं ये बतलाना है इसको लेकर भूमिका के रूप में कहा प्रजापति जो प्रजा काम है प्रजापति ब्रह्म जी जो सृष्टि चाहते हैं प्राणी चाहते हैं प्रजा का तप किया किस तरह से प्रजा उत्पन्न हो सकते विचार किया ज्ञान रूप तप विचार रूप तप किया तप करने के पश्चात उन्होंने दो की सृष्टि की रई और प्राण की ऐसा नाम आया यहाँ प्राण शब्द का अर्थ आदित्य है और रई माने है सोम चंद्रमा माने भोक्ता और भोग्य दो की सृष्टि की कहना चाहते हैं एक भोक्ता एक भोग्य दो इसी के माध्यम से आगे जाकर के प्राणी उत्पन्न होंगे आदित्य और चंद्रमा ये दोनों के माध्यम से संवत्सर पैदा होता है माना तो आदित्य के माध्यम से ये संवत्सर बनता है दिन और अहोरात्र बनता है और तिथि जो चलती है चंद्रमा के माध्यम से चलती है तो ये दोनों के लेकर के संवत्सर तैयार होता है और संवत्सर में पक्ष होते हैं मास होते हैं पक्ष होते हैं अहोरात्र होते हैं फिर उनमें धान जव आदि पैदा होते हैं जो भी होते हैं अहोरात्र में पैदा होते हैं फिर उसको मनुष्य आदि प्राणी उसका उपभोग करेंगे इत्यादि करके आगे प्रजा उत्पन्न होगी ये बतलाना है तो प्रजा काम प्रजापति ने ये दो की सृष्टि की ये मेरे बहुत सारे प्रजाएं सृष्टि करेंगी ये मुख्य साधन होकर दो की सृष्टि कर, कर कहा था और आगे बोलना चाहते हैं वो जो रई और प्राण करके कहा था वो रई क्या है प्राण क्या है अगले मंत्र में विस्तार करते हैं मंत्र आया है आदित्यो हई प्राणो रही चंद्रमा रही तत्सर्वमूर्त चमूर्तम चूर्तिरव रई आदित्यो वही प्राण हो चंद्रमा तत्सर्वर्तम चातम चूर्ति रेब रई पूर्व मंत्र में प्राण और रई की सृष्टि की कहा था अब यहाँ उसकी पुष्टि करते हैं, वो प्राण क्या है पूर्व शब्द के प्राण सबसे कहा प्राण क्या है रई क्या है वो बतलाते हैं आदित्य हवाई प्राण हवाई दोनों ये अव्यय है प्रसिद्ध अर्थ में प्रसिद्ध है आदित्य ही प्राण है जो पूर्व मंत्र में कथित प्राण आदित्य है आदित्य हवाई प्राण रई रे व चंद्रमा पूर्व मंत्र में जो रई शब्द से कहा था जो प्रजापति ने दो की सृष्टि के करके वो रई क्या है चंद्रमा है मैंने यहां आगे जाकर के भोक्ता और भोग्य के रूप में दिखाएंगे उनको आदित्य चंद्रमा को भोक्ता भोग्य के रूप में दिखाएंगे अन्ना और आता के रूप में दिखाएंगे भी जो कुछ भी संसार में पाया जाता है सब रही है सब भोज्य वर्ग ही है भोग्य ही है सब क्योंकि एक दूसरे को खाता है एक दूसरा दूसरे का एक भो, भो, भो, भो, भोज्य बन जाता है भोग्य और भोज्य में कुछ अंतर होता है भोग्य मान रक्षा करने योग्य को भोग्य बोलते हैं भोग्य वस्तु है और भोज्य जो होता है खाया जाता है भोज्य और भोग्य गौ जवा में अंतर है भोज्य माने खाया जाने वाला और भोग्य माने रक्षा के योग्य होते हैं उनको भोग्य बोलते हैं पुत्रादि भोज्य नहीं है भोग्य है और अन्नादि भोज्य होते हैं तो ये जो कुछ भी है मूर्त और अमूर्त थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के जगत में वस्तु तो दिखाई पड़ते हैं कुछ मूर्त माने स्थल और अमूर्त माने सूक्ष्म वस्तु तो जो भी जगत में है ये सब के सब रही है भुजे ही है सब एक दूसरे से खाए जाते हैं एक दूसरे से दूसरे का अन्न बने हुए हैं वो उसको खाता है तो उसको खाने वाला दूसरा होगा उसको खाने वाला दूसरा होगा इसे करके सारा संसार खाद्य कोटी में आ जाता है रही वही ये सर्वम कहा ये रही है सब कुछ है ये भोज्य ही है यह मूर्तमचात तो दो ही तो वस्तु होते हैं मूर्त फूल और अमूर्त सूक्ष्म और सूक्ष्म दो प्रकार के वस्तु है ये भोज्य भी है सब कुछ सब रही है अन्न नहीं है ये तस्मात मूर्ति रेव रही इसलिए रही जो है ये मूर्ति ही है ये कहा <coughs> अच्छा ठीक है कहते हैं रई प्राण और श्रुति स्वयं ब्याचेष पूर्व मंत्र में रई और प्राण की सृष्टि करके कहा था तो रई क्या है प्राण क्या है श्रुति स्वयं उसकी व्याख्या करती है ये हैकार बोल रहे हैं रई और प्राण पूर्व मंत्र में कथित दोनों का स्वयं श्रुति ही व्याख्या करती है क्या करती है आदित्य हो प्राणो रही रे वा इत्यादि करके कहा भाष्य में कहते हैं तत्र दो में से रई और प्राण में से दो के कथन किया था पूर्व मंत्र में दो का कथन था उसमें से आदित्य हम प्राण प्राण शब्द से कहा था वो आदित्य ही है सूर्य आदित्य है प्राणो है। है। और अग्नि वही आदित्य अत्ता है अग्नि है, है वह आदित्य प्राण शब्द से जिसने कहा वही अत्ता को टीका है अग्नि है वह आदित्य रही रे व चंद्रमा और रही ही चंद्रमा है पूर्व मंत्र में कथित रही चंद्रमा है ये दो है रई रेप माने अन्नम सोम सोमा एवं रई माने चंद्रमा चंद्रमा माने अन्न चंद्रमा से अन्न की पुष्टि होती है चंद्र चंद्र किरण जो पड़ता है तो अन्न की पुष्टि होती है पुष्णमी चौषधि सर्वा शोभ भूतवा रसात्मक गीता में कहा है मैं रसात्मक चंद्रमा होकर के सारी औषधियों का अन्नादि का पुष्ट करता हूं पुष्णामी चौषधी सर्वा सोमो भूतवा रसात्मक रसात्मक सोम होकर क्योंकि तीन बार सूर्य से तपते हैं तो रात्रि में चंद्रमा हमको चंद्र किरण के द्वारा पोषण करते है करते हैं ऐसी स्थिति है रई रेव मैने अन्नम सोम एवं यहाँ रई का अर्थ समझ रहा अन्न पहले वाला भोक्ता हो गया तो भोज्य होगा और वह सोम है सोम है चंद्र है वो है एक तदे तद एकम अत्ताचा अन्नमचा प्रजापति एकम विचर प्रजापति अकेले थे पहले अब अत्ता और अन्न रूप में दो कोटि में होकर के वो एक ही एक मिथुन बन गए प्रजापति ही है तो भोक्ता भी प्रजापति है और भो भोज्य भी प्रजापति ही है प्रजापति ही तदे तद एकम अत्ता उनमें से एक अत्ता कोटि हो गए आदित्य अत्ता कोटि में आ गया प्राण और अन्नमच एक तरफ हो गया अन्न प्रजापतिर एकम एक ही है प्रजापति है वो प्रजापति से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है एकम तो मिथुन मिफन मिथुन माने जोड़ा तो एक ही है वो जो प्रजा प्रजाअी प्रजापति प्रजा, प्रजा, कोटि में ही है और आदित्य भी अत्ता भी प्रजापति कोटि में ही है एक ही है गुण प्रधान कृतो भेद जब एक ही है तो फिर एक को अत्ता और एक को अन्न क्यों कहा आदित्य को कहा अग्नि कहा अत्ता कहा जो पहले प्राण कहा था जिसको और इधर पहले जो रई बोला था उसको चंद्रमा बोला चंद्रमा ने सोम कहा अन्न कहा तो एक ही है तो फिर दो दो कोटि कैसे होंगे और भोज करके दो कोटि अत्ता और अन्न दो कोटि कैसे होंगे शंका आ गई उत्तर देते हैं गुण प्रधान भेद माने अत्ता में मुख्यता मुख्य है और अन्न जो होता है गौण होता है गुण और प्रधान को लेकर प्राधान्य को लेकर अत्ता कहा और गुण को लेकर के अन्न कहा आई एक ही है तो प्रजापति ही है वो अत्ता और अन्न बनने वाला गुण प्रधान तो गौण रूप से अन्न है और मुख्य प्रधान रूप से अत्ता है ये स्थिति एक ही है वो हम कैसे हो सकता है तो उत्तर देते हैं रई अन्नम भाई, ये तत्सर्व ये सबके सब जगत में थूल सूक्ष्म जगत जितने भी है सब रई है अन्न ही है सब सब खाया जाता है सबको खाया जाता है सब खाने वाले हैं एक दूसरे को करके सब भुज्यपुटी में आते हैं सारा संसार सब खाया जाता है एका। भाई अन्नम ये सब के सब रही ही है मैंने अन्न ही है भाई प्रसिद्ध है यह तत् सर्वम यह सबके सब, सब। किम प्रश्न होता है क्या है ये सब के सब तो कहा ये तो मूर्तम चूलम च अमूर्तम च सूक्ष्म अमूर्त दो थूल और सूक्ष्म मूर्तम ने थूल और अमृत माने सूक्ष्म दो प्रकार के पदार्थ हैं संसार में सब रही ही है माने अन्न ही है सबके साथ सब भजे पे है जो सोचता होगा मैं दूसरे को खाता हूं ये सुख खाने वाला दूसरा मिलेगा सब खाने वाले हैं सबके साथ सब। एक कवि ने ऐसे गुण दिखाया है शायन काल का समय था एक मेढक अपने आहार ढूंढने के लिए बाहर निकला से बाहर आया मच्छर को देखा मच्छर खाने के लिए बाहर आता है मेढक तो मेढक को मच्छर दिख रहा है सामने उसके पीछे उसको सांप ने देख लिया मेढक को पीछे से सांप पीछे पड़ गया मेढक का मेढक को पता नहीं मेरे पीछे सांप है उसको अपने आहार दिख रहा है और सांप को दिख रहा है मेढक और सांप के पीछे पड़ गया मोर मोर पड़ गया सांप को ये पता नहीं है पीछे मेरा भी काल आया हुआ है पता नहीं है आगे वाला ही दिख रहा है मेढक उसको मेढक दिखता है और उधर मोर के पीछे पड़ा था एक बाघ पड़ा हुआ था मोर को यह नहीं पता कि मेरे पीछे काल है आगे दिख रहा सांप दिख रहा उसको खाने को दिख रहा है और वो बाघ के पीछे एक ब्याधा पड़ा हुआ था एक के पीछे काल बने होने हैं किन्तु सबको आगे आगे दिखता है पीछे कुछ को भी दिख नहीं दिखता ऐसे कवि ने कहा भेको धावति तम च धावती फणी पश्चात धावति धावती व्याघ्रो धावती से खिन व्याधो भी तम धावती विहार साधन विधौ सर्वे जन व्या काल तिष्ट पृष्ठत कचधर के नीन ज्ञाते कवि यही बोलता है भरतृजी का है भरतृत शतक का है भेको धावती मेढक दौड़ रहा है आगे अपने आहार के लिए उसको मच्छर आदि कुछ दिख रहा है खाने के लिए दौड़ रहा है भेको धावती तम चढ़ावती पड़े तम भेदम उस मेढक के पीछे सांप पड़ा हुआ है उसको खाने के लिए पश्चात शीखी धावती सिखी माने मोर सांप के पीछे मोर पड़ा हुआ है व्याघ्रो धावती के किनम विधि प्रसाद के की माने के उसको पीछे भी व्याधा पड़ा हुआ है किंतु स्वस्व आहार विहार साधन सर्वे जना व्याकूला हर व्यक्ति हर प्राणी अपने अपने आहार विहार में व्याकूला है सामने दिखता है सबको अपने आहार विहार यही दिखता है काल तिष्ट पृष्ठतः का पीछे की तरफ काल बैठा हुआ है तलवार लेकर के बैठा हुआ है किंतु किन्तु केना पिन के किसी को खायल नहीं है काल को दिन नहीं दिख रहा अपने आहार ही दिखता है अपने बिहार कोई तो रहन सहन आहार यही दिखता है सबको तो ऐसे ये सब के सब अन्न ही है यही कहा यहाँ रही अन्नम भाई ये तत् सर्वम यह सबके सब रही है अन्नई है कौन है तो किम प्रश्न हुआ तो कहा मूर्तम चूलमच अमूर्तम च ये दो प्रकार के जगत में ये दो ही प्रकार के वस्तु होते हैं थूल और सूक्ष्म सब के सब ये अन्न कोटि में है सब नाश मांगना है सब अन्नकोटि के हैं मूर्ता मूर्ते अत्रि अन्न रूपे रही रहे वह दो, दो भाग में जगत में दिखाई पड़ता है एक हफ्ता रूप में एक अन्न रूप में एक भक्ता रूप में एक भोज्य रूप में दिखाई पड़ते हैं किंतु वहा है रही है सब जो भक्ता बना हुआ है भी किसी न किसी का भोज्य होगा कोई ना कोई खाएगा उसको भक्षक एक जीव दूसरे का भक्षक बनता है जो भक्ता बना हुआ वो भज्य ही है संसार ऐसा ही है तो मूर्ता मूर्ता अत्रिअ रूपे अता और अन्द स्वरूप दो दो प्रकार की जो जगत दिखाई पड़ता है ये सब रही है अग्नि क्या है अन्न ही है सब नहीं है ही, ना अग्नि फिर बोलते एक ही है तो, दो कैसे हुआ गुण प्रधान भाग को लेकर के दो विभाग है मुख्य तो एक ही है गुण प्रधान भाग कैसे है तस्मात प्रभिता अमूर्ता प्रिभक्त विभक्त जब करेंगे अत्ता अलग है अन्ना अलग है अलग करते हैं जब विचार से तो क्या होता है वहां प्रविभक्ता अमूर्ता या अन्य मूर्तम रूपम जो अन्य मूर्त रूप है उसको मूर्त रूप को मूर्ति जो मूर्ति है शैव रही मूर्ति ही रही है माने स्थूल जगत जो है स्थूल रही अन्न कोटि क्यों अमूर्तना अद्य सूक्ष्म वस्तु जो अमूर्त वस्तु होता है उसके द्वारा खाया जाता है अमूर्त के द्वारा सूक्ष्म के द्वारा धूल को निकला जाता है जब व्यक्ति चला जाता है तो क्या होता है सूक्ष्म बन जाता है धूल से सूक्ष्म मिल जाएगा तो सूक्ष्म के द्वारा ही भुज्य होता है ऐसा कहा <coughs> ठीक है देखिए प्रजापते रे वत्सरादी प्रजा पर्यत सृष्टित्व भक्तों प्रजापति ही सृष्टि करने वाला है ये दिखाना है क्योंकि प्रश्न था कुतुहवाई प्रजा, प्रजा प्रजा प्रजा इंदे कबंधिकात्यान का प्रश्न है प्रजापति से सृष्टि होती है ये बतलाना है किन्तु सीधा सीधा प्रजापति से नहीं प्रजापति पहले आदित्य और को होना फिर भाव को होना फिर मार्स भाव को होना उसके बाद अहोरात्र भाव को होना उसके बाद में फिर प्राणी रूप में आ जाना प्राणी रूप में होने के बाद में सब फिर प्रजा होना ये बतलाना चाहते है एक प्रजापति रेवा वो प्रश्न का उत्तर होगा किससे प्रजा पैदा होती है कहा था ना किसे होना प्रजापति रेवा संवरसर आदि प्रजापर्यंत सृष्टित्व संवत्सरा आदि से लेकर के संवत्सरा आदि से लेकर प्रजापति की करता कौन है प्रजापति ही यही निर्णय करना इस प्रसंग में प्रजापति ही सृष्टि करता है इसलिए तो उपस्थ इंद्रियों का देवता क्या है प्रजापति है उपस्थ इंद्रियो का देवता प्रजापति है प्रजापति ही सृष्टि करने वाला है ये सृष्टि करना है ये बोलने के लिए रई प्राण संवत्सर सृष्ट यह रई और प्राण की चर्चा क्यों की प्रजापति ही जब आगे जाकर चल करके संबत्सर आदि बनने के बाद में अहोरात्र होने के बाद तत्पश्चात अन्नादि भाव प्राप्त तो होकर प्रजा सृष्टि करनी है फिर रई प्राण की चर्चा क्यों कहते हैं सर का सृष्टि करने वाला है प्रजापति सीधा तो प्रजा सृष्टि नहीं करेगा तो कैसा करना पड़ेगा पहले आदित्य चंद्र रूप में आना होगा तो आदित्य चंद्र होने के बाद में संवत्सर पैदा हो जाएगा संवत्सर बनेगा क्योंकि आदित्य की गणना और चंद्र की गणना से तिथि की गणना और अहोरात्र की गणना से सर बनेगा फिर सर की गणना कैसे होती है मास से होती है बारह मास हो गया हो गया। फिर मास रूप में आएंगे प्रजापति फिर उसके बाद में प्रजापति अहरात्र रूप में अहोरात्रेंगे अहोरात्र मिलकर के मास बनना है एक एक दिन करके अर्ग महीना होता है और अहोरात्र आदि रूप से अन्नादि पकेंगे यही होता है इतने दिन का धाम उतने दिन का धाम बोलते हैं तो अन्नादि पकते हैं फिर अन्नादि का भक्षण के माध्यम से एक प्रजा पैदा होती है ये बोल रहा है ये कहना चाहते हैं प्रजापति रे वत्सराधि प्रजापर्यंत सृष्टि तुम भक्तुम ये तो प्रजापति से ही संतान और प्रजा होना है संवत्सराधि वहां से आरंभ करके प्रजा के सृष्टि तक प्रजापति को ही दिखाना है यहाँ दिखाने के लिए रई प्राण संवत्सर सृष्ट ये रई और प्राण की चर्चा इसलिए संवत्सर के सृष्टि करता है ये तो सृष्टि है रही प्राण हो, हो, ये हो संवत्सर सृष्ट प्रोह ये संवत्सर के सृष्टा ये दोनों मिल करके संवत्सर होते रही और प्राण माने आदित्य और चंद्र तो ये दोनों से संवत्सर होते हैं इनके सृष्टि का प्रजापति उपादान आदि तो, प्रजापति उपादान वाले हैं ये माने ये किससे बने हैं रही प्राण प्रजापति से तो प्रजा प्रजापत्य प्रजापति आत्मत्व आ जैसे मिट्टी उपादान वाला घट क्या स्वरूप वाला होता है मिट्टी स्वरूप वाला होता है इसी प्रकार प्रजापति से उत्पन्न हुआ ये जो सूर्य और चंद्रमा है ये क्या है प्रजापति ही है प्रजापति से अतिरिक्त नहीं है ये, ये प्रजापति ही है ये कहा इसलिए कहा तदे एकम अत्ता अन्नम चाहिए यहाँ एक अत्ता एक अन्न करके कहा आदित्य को अत्ता बोला और रई को कहा अन्न कहा प्रजापतिम विध्वन मिथुन प्रजापति एक ही है वो मिथुन दिखाई पड़ रहा है जोड़ा दिखाई पड़ रहा है एक ही तत्व तो है वो मिट्टी के दो तरह के पात्र बना दिए तो वो है दोनों एक ही है क्या है मिट्टी ही है आकार अलग अलग बना दिया एक को बोला एक को सुराई बोला गढ़ बोलो चाहे सुराई बोलो क्या है वो मिट्टी ही है इसी प्रकार यहां ये दोनों एक ही तत्व तो है ये तो गुण प्रधान भाव को लेकर के दो प्रयोग कर दिया अत्ता और अन्न करके कहा प्राधान्य को लेकर अत्ता बोला गौम को लेकर के अन्न कहा प्रश्न होगा महाराज एक ही है प्रजापति है जब आदित्य और चंद्रमा प्राण और रही दोनों तो फिर एक ही दो रूप में कैसे होगा अत्ता और अन्न रूप में खाद्य और खादक कैसे बनेगा खाने वाला भी और खाए जाने वाला भी एक ही कैसे होगा ये प्रश्न उठा कथम एक अत्ता अन्नम चेद ये एक ही व्यक्ति है यदि प्रजापति ही है तो फिर दो भेद कैसे आ गया अत्ता और अन्न कोटी में कैसे आ गया ये शंका हो गई इतिहास शंका करके उत्तर देते हैं तस्वीर गुणभाव विपक्ष अन्नत्म गौण प्रयोग लेकर के अन्न हो गया और प्राधान्य विवक्षया अत्रित्व और प्रधान मुख्य को लेकर के अत्ता कहा आ एक ही तत्व गुण प्रधान भाव है यह भाष्य में कहा था गुण प्रधान तो भेद ये भाष्य में कहा उसी का अर्थ किया ये इसलिए कहा ठीक है आगे रही प्राण जो कथम प्रजापत प्रजापत्यात्मत्व इतिहास है रई और प्राण माने यहां पर आदित्य और चंद्रमा दो हैं रई और प्राण से कहा गया ये दोनों में प्रजापति स्वरूप कैसे हो सकता प्रजापति आत्मत्व कथम प्रजापति स्वरूप कैसे इनमें ये तो प्रजापति से होने वाले अलग होना चाहिए प्रजापति रूप कैसे होते हैं ये शंक किया कथम कैसे करके शंका उठाई गा से तो उत्तर देते हैं ठीक में कहते हैं तत्र रहे सर्वात्मकत्व प्रजापति तो रई सर्व सर्वरूप है जो कुछ भी है संसार में सब भोज्य है खाया जाता है कोई नहीं मृत्यु से छुटकारा पाने वाला कोई नहीं है संसार के वस्तु सब मृत्यु के पेट में जाने वाले हैं इसलिए रई सर्वात्म रूप हो गया इसलिए सर्वात्म रूप होने से प्रजापति है वो और जो प्राण है अत्ता है उसको अगले मंत्र में दिखाएंगे सर्वात्म रूप वो अगले मंत्र में दिखाएंगे यहाँ रई को ही सर्वात्म कहा प्रजापति सर्व रूप है रई माने अन्ना भुज्य वर्ग संसार सारा भुज्य है सब सबको खाया जाता है कोई काल के गाल में बचने वाला कोई नहीं है सब पीछे जाते हैं कितने बड़ बड़े बड़े बुद्धिमान हों चाहे जो भी हो सब काल के गल, गले में जाने वाले हैं कोई भी चौरासी लाखी में कोई भी हो सब अन्नगोटी में आते हैं इसलिए सर्व सर्वात्म सर्वरूप है ही यही पता यही भाषा में कहा था टीका तत्व रहे सर्वात्मकत्वात् प्रजापति तो रही सर्वरूप है जो कुछ है सब रही है इसलिए वो प्रजापति है सर्वरूप प्र, प्रजापति है यही बताना चाहते हैं रही इत्यादि भाषा कहा रई वही अन्नम वही ये सर्वम ये सब कुछ जगत में जो कुछ भी है ये सब के सब रही ही है अन नहीं है किमत क्या है वो जगत में तो कहा मूर्तम च स्थूलम च अमूर्तम सूक्ष्म मूर्त और अमूर्त दो, दो प्रकार के वस्तु है थूल और सूक्ष्म दो ही तो है तो दोनों दोनों सबके सब रही ही है थूल भी नष्ट हो जाता है सूक्ष्म भी नष्ट हो जाता है जगत का स्वरूप है रही है अन्न ही है मूर्ता मूर्त अत्रि अन्न रूप रही रहे या दो भाग में दिखाई देता है जगत में एक रूप में दिखाई दे रहा है एक और में दिखाई दे रहा है किंतु विचार से देखेंगे तो सभी अन्न ही हो जाते हैं जो अत्ता बना हुआ है वो भी दूसरे का अन्न है कोई ना कोई खाएगा आता है, रही है एक तस्मात इत्यादि कहा था तस्मात ठीक है देखें अमूर्त से वायु आदि कहते हैं मूर्त तो खाया जाता है देखा ही है मूर्त पदार्थ तो नष्ट होता ही है जैसा हमारा शरीर है खाया जाएगा चाहे अग्नि खाए चाहे इसको कीड़े खाए हाँ। चाहे चिड़िया आदि खाए तीन में से एक खाएगा जरूर खाएगा तीन में से एक का अन्न बनेगा आगे जाकर के शरीर जिसको हम तेल फुलेल करते हैं दिन में दस बार शीशा में देखते हैं एक दिन तीन में से एक अन्न एक का अन्न होगा या तो अग्नि का अन्न होगा अग्नि खाएगा इसको जला देंगे तो या जंगल में पड़ा पड़ा रहा ऐसे पड़ा चिड़ियों ने नोच के खा लिया तो बिष्टा बनेगा चिड़िया का अन्न बनेगा चार कुछ का अन्न बनेगा या माने अन्न माने अद्यत अन्नम जो खाया जाता है वो अन्न है। किसी के द्वारा भी खाया जाए अन्न है ये भी अन्न है अद्यत अन्न अन्न माने जो मनुष्य ही खाते हैं इतना अन्न नहीं जो खाया जाए जो भी प्राणी हो उसे आहार हो वो अन्न है सब अरे अक्षर धातु है अन्न अन्न सब उसी से बनता है और किसी ने खाया भी नहीं चिड़िया भी आदि भी नहीं खाए और राख भी नहीं बना तो क्या होगा कीड़ा बनेगा गलेगा कीड़ा बनेगा तो कीड़े का अन्न बनेगा ये तो सभी अन्ना है ये कहा ठीक है ये भी बोलते हैं अमृत भी वायु आदि मूर्त तो अन्ना ही है अमूर्त भी जो वायु आदि है उसको भी खाया जाता है वायु को भी खाने वाले हैं कहते जहरीला वायु होता है ना सर्प आदि उसको खाते हैं ये जहरीला वायु सर्प है बिच्छू है ये काम की चीज है ये, ये ना हो तो जहर फैल जाए सारा प्रदूषण फैल जाए ये कहा अमृत जो सूक्ष्म होते हैं वायु आदि उनका भी किये आदि कोई न कोई बस खाने वाले है, किसी के द्वारा खाया जाता है एक नंबर टिप्पणी का सर्प है चकोर है इत्यादि जो भी है इनके द्वारा खाया जाता है ऐसा देखा है इसलिए रईतों की त्य है अमूर्त मैंने सूक्ष्मी रही कोटी नहीं है ये बताया है आगे शंका मुहूर्ता मुहूर्त अति अन्न उभर अन्नमेव रही कथम उत्या एक शंका होगी जब सब के सब एक ये मूर्ता मुहूर्त जो अन्न और अत्ता रूप में दो विभाग में बांटा गया था वो दोनों के दोनों को रई ते के सब रही है तो अन्नमेव रही रिथि कथम उक्तम्मे तो अन्नमेव रही है कैसे बोल दिया अत्ता, अत्ता तो नहीं आया ना खाली अन्न में रवि क्यों बोला फिर सबके सब रही है तो ये शंका आ गई इसका उत्तर देते हैं मूर्ता मूर्तत्व विभाग अकृत ये सबके सब अन्न ये जो कहा है विभाग न करके बोला मूर्ता और अमूर्त को एक साथ रख करके बोला ये कहते हैं अकृत्व सर्वस्व गुण भाव मात्र विपक्ष सबके गौण भाव को लेकर के कहा सर्वम रही तो इसको सही रह, सर्वम रही करने का मतलब यही है अगर विभाग करेंगे तो प्रधान रूप से अत्ता और गौण रूप से ये दो होगा यदा विभज्य गुण प्रधान भाव से करेंगे अलग अलग करेंगे तदा तो अमूर्तन प्राणेन मूर्त से अध्यमान प्राण अमूर्त होता है और मूर्त होता है स्थूल शरीर आदि वो खाया जाता है ये देखा है अमूर्त प्राणेन मूर्त से अध्यमान मूर्त पदार्थ दाल भात रोटी आदि जो खाते हैं हम लोग ये मूर्त होते हैं और प्राण है अमूर्त उसके द्वारा खाया जाता है इसलिए मूर्त से भी रही इसलिए वहां पर मूर्त को ही रही कहेंगे विभाग करने पर मूर्त कोई कहेंगे और विभाग न करके बोलने पर सर्व रही कहा ये बदला दिया इसलिए तस्मात इत्यादि कहा था तस्मात प्रविभक्ता अमूर्ता जो विभक्त करेंगे अत्ता और अन्न को विभक्त करेंगे विभाजन करेंगे तब क्या होता है रूप तो मूर्ति ही जो मूर्त रूप है मूर्ति है वह उसको शैव रई वही रई है अमूर्त है ना दिमात्वा अमूर्त प्राण के द्वारा खाया जाता उसको ये कहा आगे अब जो पत्ता है प्राण वो भी सर्वरूप है इसलिए प्रजापति है बोलना चाहते हैं अभी तो अन्न को रई को कहा था सर्वरूप है प्रजापति है दोनों प्रजापति स्वरूप है प्रजापति से उत्पन्न है वो दोनों प्रजापति स्वरूप ही है मिट्टी से उत्पन्न घट को मिट्टी स्वरूप आगे मंत्र में कहते हैं अथादित्य उदयन प्राचीन दिशा प्रवेश तेन प्राच्यान प्राणा रश्मिशु संधत्ते यद्याद प्रतिचिम यदिचिम यदो यदर्ध प्रकाशयति तेन निरंतरा दिशो यकाशय अथादी उदयन दिशती अधो सर्वं यदो यदूर्धिशर्श्मिषु अथ जो आदित्य उदय जब उगता हुआ आदि जब सूर्य उदय होते हैं वो सूर्यचीन दिशा प्रवेश पूर्व दिशा के तरफ अपनी किरणों को फैलाता है सूर्य का प्रवेश होना माने प्रकाश फैलना किरणों को फैलाना है प्रविशति तेरह उस किरणों के माध्यम से क्या करता है प्राच्यान प्राण रश्मिता पूर्व दिशा के प्राण माने प्राणी लक्षणावृत्तिशील प्राण प्राणी जितने भी प्राणी है उनको रश्मिता अपने रश्मियों में ग्रहण कर लेता है ले लेता है समेट लेता है अपने रश्मियों में ले लेगा सबको अच्छा और यद दक्षिणाम प्रति इसी प्रकार जो दक्षिण की तरफ किरणें जाती है वो दक्षिण की तरफ के प्राणियों को समेट लेती है अपने में और यद प्रतीचिम जो पश्चिम की तरफ किरणें सूर्य की जाएगी वो किरणें क्या करती है पश्चिम की तरफ जितने प्राणी हैं सबको अपने किरण उसमें समेट लेती है यद उदीचम जो उत्तर की तरफ में जो किरणे जाएंगे सूर्य के वो अपने में समेट लेंगे उत्तर के प्राणियों को और यद अधो जो नीचे जाएगी जाएंगे जो किरणे नीचे की तरफ अधो भाग में जाएंगे वह भी अपने में समेट लेंगे और तो हम जो ऊपर की तरफ जाएंगे किरण है भी अपने में समेट लेंगे वहां के प्राणियों को और तत्त्व एक दिशा के बीच में कौन बोलते हैं जो अंतर दिशा बोलते हैं जैसे आग्न है नैरत्य है वायब्य है ईशान है ये कौन बोलते हैं अंतरा दिशा अंतर में बीच बीच में होने वाली दिशा है तत्सर्व प्रकाश सबके सब को ही प्रकाश करते हैं माने आदित्य प्रकाश करना माने आदित्य अपने किरणों के माध्यम से सबको समेट लेते हैं तब तो सब भोज्य ही हो जाता है आदित्य का सर्वरूप है आदित्य ये बोलना चाहते हैं प्रकाश तेना सर्वान प्राण रस्म शुभ समझ देते किरणों के माध्यम से क्या करता है आदित्य सभी प्राणियान माने प्राणियों को प्राणधारियों को अपने रस्म में समेट लेता है तो सबका अत्ता हो जाता है इस तरह से आदित्य सर्वात्मा हो जाता है तो वही प्रजापति रूपी है ये बोलना चाह रहे हैं भाष्य में अथा आदित्य अब आदित्य के बारे में चर्चा करते हैं चंद्रमा के बारे में चर्चा होगी आदित्य के बारे में अतः आदित्य उदयन माने उदगच्छन जब उगता है सूर्य ऊपर आता है तब प्राणी नाम चक्षुगोचर आगक्षण उदयन का अर्थात प्राणियों के चक्षु के गोचर होना विषय बनना प्राणी जब देख लेते हैं सूर्य को ये विषय बनना है यही होना है माने यद प्राचीन दिशा जो पूर्व दिशा के तरफ सूर्य जब चलता है एक अपनी किरण फैलाता है प्राचीन दिशा में शो प्रकाशे न प्रवेश अधिक होती अपने प्रकाश के द्वारा प्रवेश करता है अपने व्याप्त करता है पूर्व दिशा की तरफ व्याप्त करता है तो तेना उस किरणों के माध्यम से स्वात्म व्याप्त अपनी अपनी व्यापकता के द्वारा पूर्व दिशा में जित सर्वास्थान पा प्राण सबके सब प्राण माने प्राणी पूर्व दिशा में जितने भी प्राणी है लक्षणावृत्ति से लेना प्राण सबका करता है प्राणी लेना है तस्ता प्राणान प्राचिया पूर्व दिशा में होने वाले प्राणी हैं अन्न भूतान वो अन्न बजाएंगे क्योंकि ये संबेटले का सूर्य अपने किरणों के माध्यम से अन्न अन्न स्वरूप जो प्राणी है सबके सब को सु रश्मि माने स्वात्मा अवभाष रूपे अपने प्रकाश से भाषित होने वाले जितने भी प्राणी है सबको व्याप्ति पद सुप्रकाश स्वरूप है उत्तीर्ण उसके उसके उसमें व्यापतत्वाद व्याप्त होने से प्राणी न सन्निधत्ते है कहा प्राणी सब प्राणी को अपने में सन्निवेश सनिधत्त बने सन्निवेश अपने में समेट लेता है सूर्य एक नंबर की टिप्पणी में कहा प्राणी परो लक्षण या प्राण शब्द इतिहास है न प्राणान ये जो प्राण शब्द प्राणी परक है लक्षणावृत्ति है शक्ति वृत्ति नहीं लक्षणावृत्ति कर प्राण का अर्थ प्राणी जैसे ए रिक्शा करके बोलते हैं तो रिक्शा वाला आता है हमारे पास लक्षणावृत्ति होती है हम कहते हैं रिक्शा रिक्शा वाला आता है लक्षण पर लक्षणावृत्ति से शब्द प्रयोग है वो ठीक है इसी प्रकार यहां प्राण शब्द से आया प्राण का अर्थ प्राणीपरक है प्राणी पर हो लक्षण या प्राण शब्द इतिहाशय न प्राणा निश अर्थमा था प्राणी न ऐसा कहा प्राणी नोलाश आगे आत्म भूतान कर है अपने स्वरूप बना देता है अपने किरणों से समेट करके कोई अपने स्वरूप में खींच लेता है सब प्राणियों को अपने में अपने अधीन कर देता है ये सारे के सारे अन्न हो जाते हैं कहा आदित्य अत्ता हो जाएगा उस काल में तथे यद प्रविशदी दक्षिणाम इसी प्रकार दक्षिण के तरफ जो प्रवेश करता है मान किरणों से व्याप्त करता है वहां जितने प्राणी है उनको अपने में समेट लेता है और यद प्रतीज पश्चिम के तरफ और जो उत्तर के तरफ और आधा नीचे तरफ माने सूर्य अपनी है यदि जो कोण बोलते हैं जो बीच बीच में होते हैं आग्न है नृत्य है गायब्य है किसान तो है कोण बोलते हैं अंतरादेश बोलते हैं अब अंतरदिश कहते हैं उसको इनको सबको यज्च अन्य सर्व प्रकाशित जो कुछ भी है संसार में सबको अपने प्रकाश से प्रकाशित कर देता है अपने प्रकाश के माध्यम से समेट लेता है सब सबको सूर्य तेना सो प्रकाश व्याप्त तो। प्रकाश के द्वारा व्याप्त करके सूर्य क्या करता है सर्वान प्राण रश्मि देता है सभी दिशाओं में जो भी प्राणी है सबको अपने किरणों में समेट लेता है इसलिए सूर्य हो जाएगा प्राण हो, हो जाएगा एक कहा सबके सब आता है पहले सब के सब अन्न कहा था अभी सब के सब आता है एक दूसरे का खाने वाला है तो एक दूसरा जाता है ये होता है संसार का स्वरूप ऐसा ही है ये बताया। ठीक है शब्द अन्न से प्रजापति सर्वात्मत्म रई शब्द से कहा गया जो अन्न था उसको प्रजापति सिद्ध करने के लिए प्रजापतित्व तो सिद्ध करना है उसमें उसके लिए प्राण सर्वात्म उत्तर सर्वात्मत्व कह करके वह सर्वरूप है कहा रई वही सर्वम करके पूर्व मंत्र में कहा सर्वात्म कह करके प्रजापति सिद्ध करने के लिए सर्वात्म कर प्राणस्या जो प्राण से कहा है जो वह भी तदर्थम सर्वात्म प्रजापति प्रजापति करने के लिए ही भी वे सर्वात्म कहते हैं अथा आदित्य वाक्य है न अथा आदित्य प्राचीन दिशा प्रवेश इत्यादि वाक्यों के द्वारा यही कहना है वो भी सर्वात्मा रूप है जो सर्वात्मा होगा प्रजापति ही होगा ये सिद्ध करना है ये कहा तथा इत्यादि से कहा ठीक में कहते यद्यम तदपी प्राणो अतो अत्ता जो आद्य है भोज्य है वो भी अत्ताई है प्राणी है जो आद्य खाया तो जाता है वो खाया ही नहीं जाता वो भी किसी को खाता है संसार का स्वरूप ऐसा ही है वह भी किसी को खाता है हम जिसको खाते हैं वह भी किसी को खाता है ऐसे चलता है सब अत्ता हो जाता है यद्यम तथा प्राणो अत्ता जो आद्य है वह भी हता है इत्यादि तर्वम एव प्राण भी सब जैसे रही सर्वरूप है उसे प्राण भी सर्व रूप है ये कहना चाहते सर्वात्म स्वप्रकाशेना का अर्थ कर दिया टीका में सुखी है प्रकाशेना स्वप्रभयाथ ऐसा अर्थ किया तो यहाँ पर टिप्पणी कहते हैं ये आनंद गिरी की टीका नहीं लगती है ऐसा बोलते हैं स्वकीय कि अनावश्यक एवं विध व्याख्यान अब का अर्थ सभी समझते ही है स्वकीय प्रकाशन कहने का कोई तात्पर्य निकलता नहीं है भाष्यकार ने स्वप्रकाश स्वप्रकाशन बोल दिया है सभी जानते हैं इस बात को फिर उसको स्वकीय प्रकाशन कहना अनावश्यक जो इस प्रकार की व्याख्या व्याख्यान उपलम्ब होने से प्राप्ति होने से आदो मंगला मंगला आदर्श और शुरू में प्रश्नों प्रश्नोपनिषद में टीकाकार ने मंगलाचरण भी नहीं किया है अन्य उपनिषदों में सब में मंगलाचरण करेंगे टीकाकार या आदि में शुरू में मंगलाचरण भी नहीं और अंत्यच टीकाकार हर उपनिषदों में अंतिम में मंगलाचरण भी करते हैं जैसे हिसाब से पढ़े कठोपनिषद पढ़े मुंडक पढ़े शुरू में भी मंगलाचरण है अंतिम में आमदगिरी जी का मंगलाचरण है इसमें आदि में भी नहीं अंत में भी नहीं मंगलाचरण नहीं है ये प्रश्नोपनिषद में है अंत्य नियम आनंदगिर टीका यदि अनुमति है ये आनंद गिरी जी की टीका नहीं है ऐसा मान होता है कुछ तो अनावश्यक व्याख्या है यहाँ इष्टिका में इष्टिका भाष्यकार की बात नहीं टीकाकार के लिए बोल रहे हैं आनंदगिर का लगती नहीं ऐसे टिप्पणीकार बोल रहे हैं चलो टीका देखिये यद्यपि प्राणस्य अतिम यद्यपि प्राण को अत्ता कहा प्राणो अता अग्नि कहा अत्र तथा रईर वे अमृत गुणभाव फिर प्राण को अत्ता बोला तो फिर आगे रईर वे तत्सर्वम ये भी, भी मंत्र में बोला सबके सब रही है कहा इसका क्या तात्पर्य है उसमें गौण भाव को लेकर के गौण भाव को लेकर प्राण को भी गुणभाव की विपक्षा करके अन्नत्व कहा ता इसलिए कहा जो कहा जो कहता है ये ठीक स्वात्म प्रवाह अपने प्रभा स्वरूप रश्मि में सबको समेट लेता है सूर्य इत्यादि व्याप्तत्वादत्वाद सब में संबंध है तो इस तरह से प्राण भी सबको समेट लेता है अपने में आदित्य अपने किरणों के माध्यम से सबको समेट लेता है इसलिए वो भी अत्ता रूप में आ जाता है सबके सब वो भी सर्वात्म है इसलिए प्रजापति ही है ये सिद्ध तो हो गया। आदित्य के बारे में कुछ आगे मंत्र आने वाला है बोलना चाहते हैं मंत्र है, है स ये सब स्वाण रूप विश्व रूपो प्राणो अग्नि उदय तदे तदि चाभ्युक्त स यश्वाण रो विश्व रूप प्राणो अग्नि उदय तदेतरी चावृत्तम कहते स वैश्वाणर सऐसा यही जो सूर्य है स वही है सूर्य है। जिसकी कथन कर रहे हैं सूर्य ये वैश्वाणर है सब संपूर्ण जीव रूप है वैश्वाणर में संपूर्ण जीव स्वरूप है ये विश्व रूप है स्तर पर संसार स्वरूप है प्राण रूप है प्राण अग्नि रूप है उदय यही तो उदय होता है प्राण अग्नि ही एक उदय होता है ये अग्नि है यही उदय होता है आदित्य माने संपूर्ण जीव स्वरूप होने से महेश्वर ने कहा है और संपूर्ण विश्व संसार रूप होने से विश्व रूप कहा प्राण रूपी जो अग्नि है आदित्य है ये उदय होता है तदित ऋचा अभ्युत्तम उस बात को ऋचा मानी मंत्र के द्वारा कहा गया है आगे मंत्र आएगा इसका ये बतलाना चाहते हैं ठीक है हमें कहते हैं तस्य प्रत्यक्ष वह आदित्य प्रत्यक्ष होता है ये दिखाना चाहते हैं सैशा वही यहा ऐसा बता रहे हैं तत्शब्द और ये तत्शब्द दो के द्वारा कहा जा रहा है सही यहा है ऐसा जो बोलते हैं तो एक सो अत्ता भाषण कर हैं यही जो अत्ता है प्राण है वैश्वान है वही अत्ता है वैश्वागर है वह प्राण है सर्वात्मा विश्व रूप है सर्वरूप है विश्वरूप है विश्वात्म विश्वरूप होने से ये आदित्य प्राण हो अग्निश्च प्राण है अग्नि है आदित्य के विशेषण है सब आदित्य ऐसा है स एव अत्ता वही इसलिए अत्ता हो जाता उदय अत्ता ही उदय होता है इसी का उदय होना होता है उदगछति प्रति अहम प्रतिदिन यही उदय होता है सर्वा दिशा आत्मसात सभी दिशाओं को अपने में समेट लेता है वो अपने किरणों के माध्यम से समेट लेता है इसलिए कहलाएगा भोक्ता कहलाएगा ये कहा तदे तद वस्तु तो ये कहा कि आदित्य के बारे में जो कुछ कहा वस्तु तो ऋचा माने मंत्रेड़ा अभी अप्युक्तम मंत्र के द्वारा भी कहा गया मंत्रेड़ा भी अप्युक्तम मंत्र के द्वारा भी उसी बात को कहा जाता है ये कहना चाहते हैं टीका में वैश्वान और विश्वरूप का अंतर कर देते हैं मंत्र में एक वैश्वान शब्द है और विश्वरूप शब्द है नरा जीवा जीवाह वैश्वान बनाने जा रहे नर मन जीव जीवाह विश्वचर ते नाचर संपुष विश्व मन सर्व सर्व जीव संपूर्ण जीव हो ते नाचर विश्वाणरा विश्वाणर कहेंगे उसको विश्व नर होकर के हाँ नरेच संध्याम शूद्र से पूर्व गुदी होकर बनेगा विश्वाण रहा और विश्वाणर है वह वैश्वानर ऐसा बन जाएगा अण प्रत्यय स्वार्थ में कर देंगे वैश्वान हो जाएगा साहिब अवैशर माने संपूर्ण जीव को वैश्वान कहा गया ये मान ये आदित्य क्या है संपूर्ण जीव रूप है ये कहा और दूसरा सर्वजीवात्मक ये कहा इसका अर्थ सर्वजीव स्वरूप है वैश्वान शब्द का अर्थ आदित्य के लिए कहा और दूसरा विश्वरूप शब्द का अर्थ क्या है तब कहते विश्व रूप सर्व प्रपंच आत्म का जो संसार स्वरूप है आदित्य ये भेद है वैश्वान और विश्व रूप में ये अंतर है यह कहा उत्तम वस्तु इत्यादि कहा था इसको आदित्य से उक्तम महात्मा आदित्य के विषय में जो महिमा कहा पूर्व दिशा में जब चल गण फैला था वहां को समृत लेता है दक्षिण में फैला है समृत कहा जो महात्मा बतलाया उसको आदित्य के बारे में और भी कहना चाहते हैं ये बोलना चाहते हैं मंत्र है मंत विश्व रूपम हरिणम सहस्ररश्मि सहस्ररशत प्रजा उदयतीश सूर्य विश्व हरिण जा सहस्र रश्मि सतद वर्तमान प्राण प्रजा न उदयतीस सूर्य विश्व रूपम वो रूप है रूप है वो हरिणम हरिण का अर्थव रश्मि रश्मि को हरिशब कहा निघटू पे कहा हरिबाने रश्मि भी होता है तो वह न प्रत्यय हुआ है सोम के पादि ना आता है लोमादि पिछा पामादि पिछादिप्योग लचा सूत्र है नय कर गया मतुपार हरिणम मान रश्मि वाला को ये रूप आदित्य है हरिण है वो माने ये रश्मि वाला है उसको जातवे सबको जानता है जितने भी पविता होने वाले सबको जानने, सब जानने वाला है इसलिए सबको जानने वाला है पराया परम गति है सबके ज्योति ज्योति स्वरूप है एकम एक है आदित्य अनेक नहीं तपन तपन क्रिया करने वाला जो आदित्य को ब्रह्म तालुक जानते हैं उन्होंने जाना है ये बोलना चाहते हैं आगे सहस्त्र रश्मि प्रथमांत देते हैं सहस्त्र रश्मि वाला हजारों किरण है उसमें रश्मि मानी किरण हजारों किरण वाला है सतथा वर्तमान हमेशा रहने वाला अनेक प्रकार से रहने वाला सतथा वर्तमान अनेक रूपों में रहने वाला जो सूर्य है प्राण प्रजाराम प्राण ये प्रजाओं का प्राण है ये सूर्य उदय सूर्य उदय होता है सूर्य उदय होता है ऐसा करके मंत्र ने कहा भाष्य में कहते हैं विश्व रूपम माने सर्वरूप सर्वरूप है सूर्य और हरिराम माने रश्मि बनतम यह हरिण शब्द का था मृग को नहीं समझना यह हरिण माने ये दीप्तीय अंत है रश्मि वाला कैसे हुआ होगा हरिण शब्द माने रश्मि कैसे आ जाए रश्मि वाला कैसे आ जाए हरि का अर्थ रश्मि कैसे हो तो निघंट में पढ़ना पड़ेगा बोलते टिप्पणी कार निघंट रश्मी पर हरिशब्दा निघंटू में रश्मि के पर्याय वाचक शब्दों में हरिशब्द भी पढ़ा गया है हरिशब्द का अर्थ रश्मि भी होता है रश्मि मत्तम पामादि लक्षणों न मतो पर में न प्रत्यय हुआ हरिशब्द से न करके हरिणा बना दिया आता है हरिम ये तो बता रहे हैं क्योंकि तो ये पामादि से ना प्रत्यय होता है कहा था वह व्याकरण की बात है लोमादि पामादि पिच्छादि में शने ऐसा सूत्र है व्याकरण में लोमसा बनता है ना सप्रत्यय हो जाता है लोम वाले को जिसको रोम बहुत हो उसको लोमस बोलते हैं लोमस ऋषि प्रसिद्ध है लोम बहुत है उनके शरीर में थे लोमस्कार लोप लो वाला रोप वाला ये होता है और पामादि से ना होता है ये जो जैसे हरिडा बना दिया पामादि गण का शब्द है हरी उसे हो गया ना तो जैसे पामन पामा एक रोग है खुजली को बोलते हैं पामना माना खुजाने वाला खुजली वाला को पामना बोलते हैं रोगी को पामना ना प्रत्यय होता है पामादि और गण से होता है इलच प्रत्यय पिछा मानी कीचड़ जो कीचड़ वाली भूमि है उसको पिच्छल बोलते हैं पिचिल बोलते हैं सोमादि पामादि पिछादि ऐसा सूत्र है उसे कहा पामादि लक्षणों ना पामादि पान करके ना प्रत्यय करके हरि शब्द से बना दिया यहाँ पर हरिणा माने रश्मि हरि का अर्थ रश्मि न मान वाला मथुप अर्थ है हरिण अर्थ हो गया रश्मि वाला सूर्य को जाना है में जाना है कहा आगे बोलते हैं ये शास्त्र रश्मि शब्दा वर्तमान प्रजा नाम उदयती सैकड़ों रश्मि वाला है सैकड़ों तरफ से वो रहने वाला है ऐसा जो प्राण प्रजाओं का प्राण है ये सूर्य जो है उदयती सूर्य उदय होता है ऐसा कहा भाष्य में विश्व रूपम मैंने सार्वरूपम सर्वरूप है हरिडम माने रश्मि बनता बंतम रश्मि वाला है वो किरण वाला है रश्मि बंधम जात वेदसम जात प्रज्ञानम जन्म से ज्ञानवान है वो बाल में ज्ञान सिखा रहे हैं उन्होंने वो जन्म से ज्ञानवान है जात वेदसम जात प्रज्ञान जैसे पैदा हुए वैसे ज्ञान ही होकर आए हैं वो सूर्य ऐसे है पराया संपूर्ण प्राणों का आश्रय है ज्योति रेगम सर्व प्राणी नाम संपूर्ण प्राणियों का ज्योति है जिसके आदित्य के प्रकाश के बिना कोई भी प्राणी काम नहीं कर सकता कुछ भी करना बड़े प्रकाश चाहिए सबका ज्योति है इसलिए तक चक्ष देव पुरता शुक्रपुचर पश्चिम शरद शतम जीवे व शरद शम इत्यादि प्रार्थना करते हैं हम्म सबके चक्षु है तक चक्षुर्द सबके चक्षु है वो ये चक्षु उसके बिना काम नहीं करती अंधेरे में क्या काम करेगी कुछ नहीं कर सकती इसलिए सबका चक्षु सूर्य है तुदेव हितम पुरस्ताम चरत पश्य शरदा शतम जीवे व शरदा शतम श्रेणाम शरदा सतम परप्रवाम शरदास्तम इत्यादि शांति पाठ में प्रार्थना करते हैं <coughs> तो ज्योतिरेगम सर्व प्राणी काम संपूर्ण ज्योतियों का संपूर्ण प्राणियों का एकमात्र ज्योति है सूर्य सूर्य के प्रकाश के बिना कोई प्राणी काम नहीं कर सकते प्रकाश चाहिए चक्षुरूतम सबके चक्षु कहा सूर्य को तत्म सबके चक्षु आख है या आँख उसके बिना तत् चक्षु। चक्षुर भूतम चक्षु स्वरूप है प्राणियों का आंख है भूतम अद्वितीय हाँ वह जैसा कोई दूसरा है ही नहीं सूर्य जैसा अद्वितीय एक अकेला ही है सूर्य तपन तम जो तपन क्रिया ताप क्रिया कुर ताप क्रिया करने वाले तपाने वाले जो है स्वात्मा सूर्यम स्वात्मान दो नंबर की टिप्पणी है यो असौ असौ पुरुष ईसावास परिष्ठ पढ़ाए जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है और जो व्याहृति अवयरूप पुरुष है वो मैं हूं हमारा स्वरूप ही है सूर्य ये बोलना चाह रहे हैं स्वात्मा ईसावास परिस्थिति पढ़ के आये यो असौ असौ पुरुष सोहम जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष और जो व्याहति में आया हुआ पुरुष वो पुरुष मैं ही हूं ऐसा अवेद करना इसे स्वात्माना हमारी आत्मा ही हो अपने स्वरूप को सूर्य सूर्य को सूर्यो ब्रह्म विज्ञात ब्रह्म तो वो कौन जानते हैं तो कहा ब्रह्म ब्रह्मवेत्ता लोग उस, उसको जाना है ब्रह्मवेक्ता उन्हें जाना है सूर्य के बारे में सूर्य की महिमा को जानते हैं ये कहा कोशव जम विज्ञातवान कौन है वो जिसको जाना है वो सूर्य क्या क्या है कौन है जिसको विज्ञानवंता जिन्होंने जाना जानते हैं लोग जाना है जिन्होंने जाना है वो कौन है प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं सहस्र रश्मि हजारों रश्मि वाला है सूर्य कौन नहीं जानते सभी जानते सूर्य को हजारों किरण वाला है जो कि सभी दिशाओं को व्याप्त कर रखा अपने किरणों के माध्यम से ऐसा सहस्र रश्मि हजारों किरणों वाला है अनेक रश्मि अनेक रश्मि वाला है रश्मि अनेक किरण प्राणी भेदेन नर्तमान वही सूर्य नाना रूप में वही रह रहा है ये प्राणी रूप में वही सूर्य ही रह रहा है सतथा वर्तमान में अनेकधा प्राणी भेदेन न अनेक रूप से प्राणी रूप से रहने वाला प्राण प्रजा नाम सूर्य एक प्राणों का प्रजा है प्रजाओं का प्राण है ये सूर्य जनिमत पदार्थों का प्राण है ये सूर्य ये उदय होता है ये कहा टीका में कहते हैं विश्व रूप इत्यादि द्वितियां जो विश्व रूप आदि द्वितियां उनका mm -hmm. इति प्रथमांत नाम और आगे जाकर के आधा मंत्र प्रथमांत दिया आधा मंत्र पहले शुरू में द्वितियां दिया हाँ तो ये द्वितियांतों का और प्रथमांतों का सामान्याधिकरण अयोगा समान रूप से अन्वय करना संभव नहीं संबंध करना ठीक नहीं होगा एक प्रथमांत है कुछ कुछ द्वितीय है संबंध का युग होने से अध्याय कर अध्यार करते हैं विज्ञान अध्ययन करते हैं द्वितीय अंत को आगे एक अध्याय करके वाक्य भेद करते हैं। दो वाक्य है ऐसा अर्थ करते हैं कहा स्वात्मा यहां तक ला करके कहा था अपने आप को अपने आप रूप से जाना ब्रह्मताओं जाना एक वाक्य अध्यार करके बोला था कह दिया इसलिए स्वात्मान इत्यादि से उन्होंने कहा आगे, आगे। अवतरण है थोड़ा ठीक है देखे स मिथुनों उत्पाद थे यदि उपक्रांतम मिथुनों को संग्रह थे वो दोक ज्वड़ा को पैदा किया ऐसा आया था प्रजापति ने तब किया प्रजा काम उजापति तप, तपोतप तो, तो यही बात बोलते है स मिथुनम उत्पाद ऐसा आया था उसने एक जोड़ा पैदा किया रई प्राणी उत... ऐसा उत्पन्न किया प्रजापति ने ऐसा कहा था यदि उपक्रांत में आरम्भ किया उसको मिथुनम उ... आरंभ किया हुआ जो मितु ने जोड़ा है उसके उपसंहार करते हैं आप क्या करते हैं कहा यश अशोक इत्यादि भाषा में कहते हैं यश असो चंद्रमा मूर्ति अन्नम अन्नम ये जो चंद्रमा है क्या है मूर्ति है अन्न है ये और अमूर्ति प्राण और अमूर्ति कौन है प्राण है जो रई और प्राण की उत्पत्ति की जाता है उसकी उपसंहार करने रहे हैं अमूर्ति प्राण है अत्ता है वो आदित्य है वो। जो अमूर्ति है प्राण है अत्ता है आदित्य है तद ये मिथुनम ये दोनों मूर्ता अमूर्त को एक मिथुन एकजोड़ा बनाया एक मिथुनम सर्वम सर्वम कथम प्रजा कर ये सब के सब प्रजा कैसे बनाएंगे वो एक एकजोड़ा पैदा हो गई चलो प्रजापति ने संकल्प लिया हाँ, माने आदित्य और चंद्रदू एकजोड़ा पैदा हो गए तो अब सारी प्रजा कैसे सृष्टि होगी क्योंकि सारे प्रजा के विषय में प्रश्न है कवंतिक आत्या प्रश्न क्या है तो हवाही महाप्रजा प्रजाते बहुवचन का प्रयोग है ये सारी प्रजाएं कहां से उत्पन्न होती है कहा चलो मुश्किल से एक जोड़ा पैदा हो गया ऐसे आया तो इतने से प्रजा कैसे होगी ये शंका है तो इसके उत्तर में ये कहेंगे आगे उच्चते ग्रंथ से बोलना चाहते हैं बाद से देखें यश असो चंद्रमा यश अमूर्त प्राण तद एक ये जो टीका में कहा जो चंद्रमा है और और दूसरा क्या है अमूर्त क्या है प्राण है एक जोड़ा हो गया सर्वम सर्वात्मक सबके सब के सब ये सर्वस्वरूप है सबके सब आ, सब के सब भोज्य रूप में हैं सब के सब भोक्ता रूप में हैं सर्वात्मक हैं ये अर्थ होगा ये तो में बहुधा प्रजा करीष्य उत्तम तद के प्रकारेण पृछती वो किस प्रकार से सारे प्रजा को बनाएंगे ये पूछता है कथम करके पूछा गया उच्चते से उत्तर देंगे ठीक है प्रजा सृष्टि रई और प्राण जो बन गए दो वो क्या है संबत्सराधि के माध्यम से संवत्सर रूप में आ जाएगा आगे फिर मांस रूप में आएगा फिर अहोरात्र रूप में आएगा उसके बाद अन्नादि रूप में आकर के प्रजा की सृष्टि होगी यही उत्तर देना है उच्चते ग्रंथ से कहा मंत्र होगा मंत्र है संवत्सरो वै प्रजापति दक्षिण उदेह वै तापूर्तमी उपाशतेशमें लोकमंत्री ते ते एव पुनरवर्तं तस्मा ऋष्य प्रग प्रजा काम लक्षण प्रतिपत्यंते यहाँ संपत्सरो वै प्रजापतियने दक्षिण उ तदेह वै उपासते ते चांद्रमसम लोकम्बिजय तो तो ते पुनरावर्तं तस्मा ऋषाय ज कामा दक्षिण प्रतिपत्यंते संभव स्वरोपति के कहते हैं जब दो बन गए सूर्य और चंद्र बन गए उन्हीं के गणना के माध्यम से क्या हो जाते हैं संभव सरोजा तैयार होता है अब प्रजापति संभव रूप में आ जाएगा पहले सूर्य चंद्र के रूप में आ गए अत्ता अग्नि के रूप में है वही अब संभव स्वरूप में आ जाएगा क्योंकि अहोरात्र बनता है सूर्य के गणना से ध्यान देना है दिन गिनते हैं सूर्य के हिसाब से तिथि गिनते हैं चंद्रमा के हिसाब से दोनों मिलकर के एक साल होता है चंद्रमा सौर मास दो तरह के चल करके सर बनता है तो अब सर रूप में वो प्रजापति आ जाएगा सर भाव में पहुंचेगा कहा क्यों चंद्र सूर्य होने के बाद संवत्सर की निष्पत्ति होगी संवत्सर हो गई प्रजापति संवत्सर ही प्रजापति है उसका दो अयन है दो मार्ग है नपुषक प्रयोग है।, है, है दो अयन है दो मार्ग है और संबत्सर प्रजापति का दो अयन है दक्षिण उत्तर दो है एक दक्षिणायन मार्ग एक उत्तरायण मार्ग दो मार्ग होता है जैसे आज से उत्तरायण मार्ग शुरू हो गया संबत्सर छे छह महीने में दो आयन मानते हैं एक साल में दो आयन होते हैं माने उस रूप जो प्रजापति है उसका दो मार्ग है दक्षिण मार्ग और उत्तरायण मार्ग दो मार्ग है तद वो दो में से तत्र वो दो में से ये हे तद इष्टापूर्त कृतम उपासन है जो लोग केवल इष्ट और पूर्त कर्म को करते हैं इष्टम से पूर्तम से इष्टापूर्त ऐसा है नपुंसक लेख में प्रयोग प्रथमा की दो वचन है पूर्व पद को अन्य दृश्यते करके दीर्घ हो रखा है इष्ट पूर्ति होना था इष्टापूर्ति हो रखा है पूर्व पद को दीर्घ होगा अन्य इत्यादि सूत्र है पूर्व पद दीर्घ कर रखा है जो इष्ट कर्म और पूर्त कर्म करते हैं खाली दो कर्म करने वाले लोग हैं बाकी उपासना आदि नहीं है ज्ञान आदि नहीं है जिनके जीवन में खाली इष्ट और पूर्त कर्म करो इष्टापूर्त कर्म के है तो टीका में स्वयं बता देंगे मनुस्मृति का श्लोक है अग्निहोत्रम अग्निहोत्रुपाल आतिथ्य अग्निहोत्र करना प्रतिदिन अग्नि में आहुति डालना विवाहित करेगा अग्निहोत्र अग्निहोत्र तपह तप करना इंद्रिय संयंग रूप तप करना तपह सत्य भाषण करना तप सत्यम और वेदानाम का अनुपालन स्वाध्याय करना प्रतिदिन वेदों का अनुपालन करना आतिथ्यम अतिथि सेवा करना और वैश्यूम सा भोजन बनने के बाद में कुछ वितरण करना अकेला नहीं खाना ये जो होता है इतना मिल करके इष्ट कर्म माना जाता है एक कर्म दूसरा एक पूर्त कर्म होता है माने समाज सेवा संबंधी कर्म होता है क्या है बापी कुपत आदि देवता मारा विधि ऐसा आएगा कुआ खोद देना तालाब और कुआ के बीच वाले को बापी बोलते हैं तुलाव तालाब से छोटा हो कुआ से बड़ा हो उसको बापी बाबड़ी बोलते हैं जो बापी ऐसा खुदवा देना सब लोग पानी पिए चिड़िया पिए मनुष्य को सब पिए बापी कुपा कुआ खुदवा देना पूरे समाज के काम आ जाए पानी पिए लोग तड़ाक आदि तलाक बने तलाव बना देना पहले जमाने में करते थे सब ये होता था तड़ाक आदि देवता ऐदानी जा देवताओं का मंदिर बना देना लोग आए दर्शन करें देवताओं का मंदिर बनाना अन्न प्रदान यथाशक्ति अन्नदान करना अन्न क्षेत्र आदि खोलना जो कर सके अन्न प्रदान वहा आराम आराम करता जहां आकर के व्यक्ति आराम करता है उसको आराम कहा जाए माने धर्मशाला बनाना लोग आएं रात्रि निवास करें चले जाएं पहले ये हमारे पूर्वज सब काम करते थे किन्तु हम उनके संतान कहालाने योग्य नहीं हम सब छोड़ के बैठे हैं ऐसे काम करते थे अभी भी जगह जगह लगा देते हैं ऐसा करते हैं लोग करते हैं तो इष्टापूर्तक केवल कर्म करने वाले ये इष्टा अपूर्त कर्म होते हैं ऐसे जो लोग हैं कृतम उपासते अनित्य की उपासना करते हैं इष्टापूर्तक कर्म का फल अनित्य होता है इष्टकर्म पूर्त कर्म वो भी स्वरूप अनित्य है फल भी उसके क्या मिल रहा है तो स्वर्ग मिलना है अनित्य होता है कृतम माने उपासते इसकी उपासना करते माने इष्टापूर्तक कर्म करते रहते हैं जो लोग उपासना नहीं करते हैं ज्ञान मार्ग में जाते हैं जो लोग चांद्रवसम एवं लोकम थे उनमें से जो चांद्र लोग है मैंने स्वर्गलोक है उसको जीतते हैं कर्म का फल स्वरूप होकर के स्वर्गलोक मिलेगा उनको ये कहा अभी तेव पुनरावर्तन उन्हीं की पुनरावृत्ति होती है जो चंद्रलोक जाते हैं मैंने स्वर्ग जाते हैं उन्हीं की पुनरावृत्ति होती है ते उन्हीं की पुनरावृत्ति होती है तस्मादे ऋषय प्रजा कामा दक्षिण इसलिए ये सिद्ध हुआ एते ऋषिये जो ऋषि लोग हैं अग्निहोत्र आदि केवल कर्म करके बैठे हुए हैं इष्ट और पूर्त कर, कर्म को करने वाले ऋषि लोग ये दक्षिण प्रतिबद्ध दक्षिणायन मार्ग को प्राप्त करते हैं प्रजापति रूप संवर का दो मार्ग है दो दक्षिणान उत्तरायण केवल कर्म करने वाला व्यक्ति दक्षिणायन मार्ग को प्राप्त होते हैं और पुनरावृत्ति होगी होंगी जो दक्षिणायन मार्ग से जाएगा हाँ क्षण पुण्य मर्द लोगों में फिर बाद में यही आएगा ऐसा कहा ऐसा हवाई रही, रही यह कहा यही तो रही है ये पित्रियाण मार्ग जो है दक्षिणाय मार्ग को पित्रियाण बोलते हैं यही मार्ग रही है रई और प्राण की चर्चा चल रही है तो संबत्सर प्रजापति के दो मार्ग हैं, रई माने दक्षिणायन मार्ग और प्राण माने उतरायण मार्ग यही रही है जो पित्रियाण है जो स्वर्ग जाने वाला रास्ता है कहा समय हो गया है नहीं करते फिर कर। द्रम कर्णे श्रृण भद्रम पश्ये स्थिर सु ओ शान शा श